ऋग्वेदी अयत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड की कंडिका का जो व्याख्यान रूप भाष्य है उसकी चर्चा हो रही है ग्यारहवीं कंडिका में तीन वाक्य हैं तीनों वाक्यों में क्षतईक्षत सईक्षत ऐसे तीन वाक्य हैं और तीन इक्षण जो बताए गए उनके विषय अलग अलग तीन हैं एक का विषय है अब परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने इक्षण किया कि मेरे द्वारा श्रेष्ठ लोक लोकपाल आदि मेरे बिना कैसे रह पाएंगे यानी मेरे बिना इनकी स्थिति हो नहीं सकती क्योंकि लोक तथा लोकपाल माया से परमात्मा में विवर्तित है ना कल्पित है अधिष्ठान के बिना अध्यस्त की सिद्धि नहीं होती इसलिए मेरे द्वारा माया से सृष्ट लोक तथा लोकपाल की स्थिति मेरे बिना कैसे हो पाएगी ये मद रीते कथनुषात इससे बताया गया और द्वितीय का विषय है कि परमेश्वर ने फिर इस संघात में प्रवेश करने का निश्चय करके ये कर दिया कि इन दो में से किस मार्ग से मैं प्रविष्ट हो जाऊं प्रवेश करना जरूरी है क्योंकि बिना प्रवेश के ज्ञान भी मेरा संभव नहीं और इनका अस्तित्व भी संभव नहीं है इसलिए प्रवेश का निश्चय किया तो प्रवेश करना है संघात में तो किससे प्रवेश किया जाए इसका भी विचार कर, इस विचार का विषय बताया बताया गया आगे बताया जाएगा और तृतीय ईक्षण में बताया गया कि वागा मेरे बिना ही यदि अपने अपने कार्य करेंगे तो को अथ को आम शाम तो मैं अधिक कौन हूं और किस स्वरूप वाला हूं यह बोध कैसे हो पाएगा और इनके प्रवृत्ति के फल का अधिकारी भी कैसे बन पाऊंगा ये किया परमेश्वर ने तो द्वितीय वाक्य का व्याख्यान भाष्यकर भगवान करेंगे बाद में पहले तृतीय ईक्षण वाक्य का व्याख्यान कर रहे हैं तो व्याख्यान में हम लोग विपरीत ये वागा वेद सन वेदन इति अधिगंतव्यो अग्त श्याम यहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं यदर्थम कर्तुक्य हैदतादीनाव्याता इसकी चर्चा होनी है तो इस भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार वेदन रूपत्वे अस्तित्वे अस्तित्व आहो। तो तस् आत्मन वेदन रूपत्वे प्रमाण उक्वा तो आत्मा वेदन स्वरूप है न कि वेद्य या वेत्ता अपितु वेदन रूप है इसे प्रमाण से सिद्ध कर दिया आत्मा के वेदन रूपता का निश्चायक प्रमाण बता दिया गया इसलिए कहते हैं कि तस्य वेदन रूपत्वे प्रमाणम उक्तवा और अब क्या बताया जा रहा है तो अब बताया जा रहा है अस्तित्व में प्रमाण वो वेदन रूप है और परमार्थ सत है वेद्य न रहने पर भी वेद्य के साक्षी वेद्य के अभाव के साक्षी के रूप में वह रहता है वह केवल भावात्मक पदार्थ का मात्र साक्षी है प्रकाशक है ऐसा नहीं जागृत स्वप्न में विभाषमान जो द्वैत हैं भावात्मक उसका अवभासक होता है तो सुसुप्ति में जागर स्वप्न द्वैत का जो अभाव है उसका भी अवभाषक वही है वो भावा भावाभाव का अवभासक है। जो भावा भावाभाव का अवभाषक है वह वेद्य कोटि में आने वाले भावात्मक पदार्थ का अभाव होने पर भी रहता है वेद्य भावात्मक वेद्य पदार्थों के अभाव के साक्षी के रूप में और उनके अस्तित्व काल में उनके भाव का प्रकाशक बनकर के रहता है अब अस्तित्व प्रमाणम आहो अस्तित्व में प्रमाण भगवान भाष्यकार बता रहे हैं यद संहतादीनाव्यादी इसका अन्वय है ऊपर वाली पंक्ति के साथ स सा इति अधिगंतव्य अधिगंतव्यो अगत स्याम ऐसा अन्वय करना पहले ये बताया गया कि विपर्यतु योय वागादि अभिव्याहतादि स वेदन रूपस वेदन रूपो अधिगंत्योह श्याम उस वाक्य से बताया गया वेदन रूपता में प्रमाण और यह वाक्य अस्तित्व में प्रमाण बता रहा है तो यदर्थम इदम संघता नाम वाघादि तो जिस अपने से असंश्लिष्ट और असंघात रूप चेतन आत्मा के लिए वागादि का अभिव्याहृतादि रूप व्यापार है स सन इतिगंतव्यो अहम श्याम ऐसा अन्वय होगा तो जिसके लिए संगत संघतवागादि का अभिवदनादिरूप व्यापार है वह अभिवदनादिरूप व्या, व्या, व्यापार के फल का साक्षी विद्यमान है और वो मैं हूं ऐसा निश्चय होगा कब यदि विपरीतु और हेतु का अर्थ कर दिया था कार्यक्रम संघात में प्रवेश होने पर यदि परमात्मा का कार्यक्रम संघात में प्रवेश मान ले तो जिसके लिए कार्यक्रम संघात के अभिव्यतादी व्यापार हैं, उसके फल इस कार्यक्रम संघात से असंश्लिष्ट कार्यक्रम संघात में विद्यमान है और वो अहम अर्थ है मैं हूं ये निश्चय होगा अस्तित्व का तो इस प्रकार ये दो प्रयोजन हो गए ना एक तो कार्यक्रम संघात में प्रवेश से ये सिद्ध हुआ कि वागादि के सिद्ध हो जाएंगे बिना चेतन की सन्निधि रूप प्रेरणा के वागादि में अभिव्याहितादि व्यापार सिद्ध नहीं होंगे ना जड़ वागादि होने से और दूसरा प्रयोजन हुआ कि उस चेतन के प्रेरक जो आत्मा है वह चेतन स्वरूप है इसका निश्चय हुआ वागादि की प्रवृति को देख करके क्योंकि जड़ की प्रवृत्ति चेतन की सन्निधि के बिना संभव नहीं है इसलिए वो चेतन है ये निश्चित हुआ और दूसरा ये जो है विद्यमान है अभावात्मक नहीं है यह भी निश्चित हो जाएगा आत्मा का अस्तित्व बोध एवं स्वरूप बोध ये एक प्रवेश का प्रयोजन है और एक प्रयोजन है कार्यक्रम संगात की प्रवृत्ति की सिद्धि इन दो प्रयोजनों के लिए कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट होना जरूरी है ये बात यहाँ तक के ग्रंथ से बताई गई इसी को समझाने के लिए दृष्टांत हैं, यथा इत्यादि इस दृष्टांत वाक्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार यदर्थम इदंग संहता नाम इत्यादि वाक्य का अन्वय बताते हैं तो वागादीनाम सो अन्यो इति इति सोन्योवागाह सन्गंतव्योणन्वय तो संघत रूप व्यापार यद अर्थ यानी जिस चेतन आत्मा के लिए है वह वेदन रूप चेतन आत्मा सशब्द से लेना है वह कार्यक्रम संघात से अलग है और विद्यमान है ये नहीं कि कार्यक्रम संघात नष्ट हो जाए तो वो नष्ट ही होगा संघात के नाश से वो नष्ट नहीं होता क्योंकि संघात से अन्य है और संगत रूप है। इस प्रकार अन्वय बता करके अब यथा इत्यादि दृष्टांत वाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए कि संगता असंहत परार्थत्वे दृष्टान्त आह यथा इति तो संहता नाम असंगत पर दृष्टान्तम आह तो जो संघत है यानी समूह रूप है वे असंगत जो उनसे अन्य है उसके प्रयोजन के लिए होते हैं इस अर्थ का निश्चय कराने के लिए ये दृष्टांत है तो संहता नाम असंगत पर तो संघत वागादि अपने से असंगत जो स्वयं से भिन्न वाघादी से भिन्न आत्मा है तदर्थ है इसका निश्चय कराने के लिए ये दृष्टांत हुआ यथा यह स्तंभ यहाँ स्तंभकुड्यादी प्रादादी संहताव असहतरा तदवत्थ तो ये कहते हैं कि जैसे स्तंभ, हैं, कुड्य हैं, स्तंभ है कुड्य है स्तंभ यानी खंबा और कुड्य यानी दीवाल और आदि शब्द से और बीम आदि को ले लेना और प्रासाद शब्द का अर्थ होता है छत टेरिस तो ये सब जो हैं संघात रूप है सावयव है ना संघात का मतलब होता है साव अवयवों का समूह रूप अवयवी तो ये सब के सब सावयव हैं प्रासाद भी यानी छद भी सावयव है और दीवाल भी सावयव है और स्तंभ भी सावयव है बीम भी सावयव है इसलिए ये अपने लिए नहीं होते स्तंभ हैं और दीवाल हैं अपने से असंगत जो बीम और छत उनको स्थिर रखने के लिए उनकी प्रतिष्ठा के लिए उनका अस्तित्व बना रहे यदि खंभे हटा दिए जाए तो न तो खंबे पे डाला हुआ बीम रह पाएगा ना तो छत रह पाएगी इसलिए ये माना गया कि स्तंभ और दीवाल ये प्रासाद के लिए हैं और प्रासाद किसके लिए हैं वो ग्रह स्वामी के लिए हैं ग्रह स्वामी को धूप छाया वर्षादि से बचाने के लिए वो हैं स्तंभ आदि क्या नाम स्तंभ आदि नहीं प्रासाद आदि तो इस प्रकार प्रसाद आदि भी संघात रूप हैं सावयव हैं स्तंभ कुड्यादि भी सावयव हैं इनमें जैसे अपने से भिन्न और स्वयं से असंश्लिष्ट अन्य अन्यर्थत्व है परार्थत्व हैं दृष्टान्त है यद्यपि ये, ये जिस अन्य के लिए है अपने से वह अन्य भी संघात रूप है दृष्टांत में इसलिए तो दृष्टांत दृष्टांत में थोड़ा वैलक्षण्य होता है ग्रह स्वामी तो कार्यक्रम संघात विशिष्ट चैतन्य रहेगा ना और छत को बनाए रखने के लिए जो पीलर आदि है वे भी वो छत भी सावय है संगात रूप है लेकिन खम्बों के साथ खम्बों के अवयव के रूप में नहीं है खंबा रूप एक जो संगात है सवयव पदार्थ है उससे अलग है और छत जिस अपने से अन्य के लिए है ग्रह स्वामी के लिए वह ग्रह स्वामी स्वयं अवय सावय होने पर भी छत का अवय रूप नहीं है छत रूपी अंतपाती नहीं है, इतने अंश में दृष्टांत है और उसके लिए ये दोनों हैं, स्तंभ कुड्यादि और प्रसाद आदि जैसे आ, संहता नाम स्वावयवी ही असंगत परार्थत्व तदवत तो स्वावयी असंहत इसमें स्वशब्द से लेना स्तंभादि को स्तंबादि और प्रसाद आदि और उनके जो अवयव है उन अवयवों से असंगत यानी असंगत असंबद्ध जो पर यानी अन्य है स्तंभादि से ग्रह स्वामी उसके लिए उसके है, उसके अंग है उसके प्रयोजन के साधक हैं ये दृष्टान्त तो हुआ ऐसे तदवत और तदवत के बाद में टीकाकार कहते हैं सईक्षत इस वाक्य को पद को जोड़ देना चाहिए तो कहते है, तद्वत ये पद समझ लेना चाहिए। तो कहा भाष्यकार भगवान ने क्यों नहीं वहां पर स इक्षत इस श्रुतिगत पद का अन्वय किया इसलिए कि भाष्य तू स्पष्टतम ये स्पष्ट होने के कारण भाष्य में छोड़ दिया लेकिन हम लोगों के लिए भाष्यकार भगवान की बुद्धि के जैसी हमारी बुद्धि नहीं है ना उनकी बुद्धि में और हमारी बुद्धि में बहुत अंतर है उनका व्याख्यान पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति पढ़ी तो दूसरे आगे वाली पंक्ति पढ़ते समय पहले वाली भूल जाते हैं उसमें क्या कहा था क्या नहीं कहा था लेकिन भाष्यकार भगवान तो पूर्वापर का सब याद रखते हैं ना पंचपादी का नाम की टीका का नाम सुना है क्या पंचपादी का एक टीका है ब्रह्म सूत्र पर टीका थी भाष्य पर किसने लिखी है हाँ उन्होंने लिखा था लगभग पूरा ब्रह्मसूत्र चार अध्याय के भाष्य पर यह पहला अध्याय पूरा और पांच द्वितीय अध्याय का एक बात इसलिए पंचपाधी का कहा जाता है और भाष्यकार भगवान को सुनाया भी था श्रृंगेरी में रहते हुए लिखा था तो भाषिककार भगवान का कथन था कुछ दिन रह करके यहाँ इसको पूरा ही कर लो लेकिन उन्होंने कहा नहीं अभी हमको कहीं जाना है यात्रा में तो निकल गए उनके भाष्कर भगवान की आज्ञा को देख करके कहा इस ग्रंथ को यही रखो लेकिन वो ग्रंथ भी साथ में ले गए जितना लिखा था वे दक्षिण भारत के थे तो रास्ते में उनके मामा का घर पड़ा तो वहां पर रुके मामाप मीमांसक थे वो सब घटना सबको याद ही है वो पढ़ा तो मीमांसा का खंडन देखा तो उन्होंने आवश्यक अपने ग्रंथों को अलग निकाल करके फिर आग लगा दी लाइब्रेरी में उसमें ये इनका ग्रंथ जल गया वापस फिर जब आए तो पूछा तो कहा कि लाइब्रेरी में लग गई थी आग उसमें जल गया है ग्रंथ पद्म जी बहुत दुखी हो गए फिर श्रृंगेरी में आए तो देखा चेहरा उदास उदास है भाष्यकार भगवान ने पूछा क्या है तो कहा वो मेरा इतना परिश्रम से लिखा हुआ ग्रंथ जल गया कहा दोबारा लिखो कहे दोबारा वैसा ही आएगा ये कोई जरूरी थोड़ा ही है तो कहा मुझे तो याद है जितना सुनाया था तुमने मैं तो बिल्कुल जो तुमने सुनाया था वही जैसे पेन ड्राइव में सुरक्षित रहता है ना जो बोलेंगे वही सुनाई देगा बाद में कभी भी ऐसे भाष्यकार भगवान ने वैसा ही सम्... वो बोल करके बता दिया ग्रंथ और उतना ही उनके पास रहा फिर उतनी ही टीका मिलती है बाकी भाष्यकार भगवान सुन नहीं पाए थे ये तो भाष्यकार भगवान की बुद्धि एक बार सुना तो सारा जैसा का तैसा रिकॉर्डर के तरह बोल सकते थे और खाली बोलना ही नहीं अर्थ भी उसका इसलिए भाष्यकार भगवान के लिए तो स्पष्ट है क्या तद्वत इति इसके पास में मूल श्रुति स्थ स इन पदों का अन्वय कोई व्यक्ति बोलता है या लिखता है तो अपने स्तर के अनुसार बोलता है ना और सामने वाले की अर्ता को देख करके थोड़ा नीचे भी आएगा तब भी एक सीमा तक ही ना नीचे आ पाएगा उससे नीचे तो उतरना कठिन हो जाता है तो भाष्कर भगवान जहां जरूरी वहां बताते भी हैं लेकिन इतना सरल भी नहीं समझ पाएंगे ऐसा ध्यान भाष्कार भगवान ने कल्पना भी नहीं की होगी इसलिए यहां पर स भाष्य में भाष्कार भगवान ने नहीं लिखा है क्योंकि कहते हैं भाष्य हेतु स्पष्टतया त्यक्तम यानी वहां पर लिखा नहीं है त्यक्तम का इतना ही अर्थ निकलेगा और उसमें हेतु बताया स्पष्टतया तृतीयांत पद से भाष्यकार भगवान सोच रहे हैं कि इतनी छोटी बात क्या बता दे टीकाकार जानते हैं सामने वालों की स्थितियों को तो छोटी छोटी बातें भी बता देते हैं आगे है एवं इक्षित्वा अत इत्यादि वाक्य एवं इक्षित्वा का अवतरण है टीका में प्रवेशस्य कर्तव्यत्वे सिद्धे इति प्रयोजनदयवशा प्रवेश इति प्रवेशचार सेवसर इदान सईक्षतकनिवाक्यम इति तो ये कहते हैं प्रयोजन द्वयवशात प्रवेश कर्तव्यत्वे सिद्धे सिद्धे क्या वाक्य है था था। पिछले पृष्ठ पर था था था। अच्छा इति के बाद में एक पंक्ति छूट गई है एतद उक्तम ये उक्तम उत्तम भवती यथा इत्यादि दृष्टांत वाक्य तक के द्वारा ये बात कही जा रही है ये अर्थ बताया गया यानी एक अनुमान बताया गया अनुमान क्या है तो वागादी, स्व संघतत्वात् वागातपरा प्रासादादी वच्च इति वे अनुमान सूचित हुआ भाष्य से यानी तृतीय वाक्य के भाष्य से मूलकंडिकास्त जो तृतीय वाक्य है उसके व्याख्यान रूप भाष्य से यह अनुमान सूचित हुआ इसमें पक्ष है वाघादी अभिव्यहितादि पक्ष है वाघ आदि का व्यापार स्वासंगत पर भविम अर्हति इसमें स्वासंगत परार्थत्ता परार्थ, परार्थ अर्हता परार्थ ये हो जाएगा साध्य वाघादि अभिव्याहतादि में स्व परार्थ अर्हता है परार्थत्व की अर्हता है क्यों तो कहते संघतत्वात तो संघातरूप होने से कैसे तो कहते कुड्यादिवत प्रादादिवत तो यत्र यत्र यहातत्व तत्र तत्र स्व असंहत परार्थ, परार्थत्वाहता ये एक व्याप्ति बनेगी न्वय व्याप्ति के लिए दृष्टांत होगा सपक्ष सपक्ष है कुड्यादि और प्रसाद आदि जहां पर साध्य का निश्चय है वह अन्वय दृष्टांत होता है ना, तो कुड्यादि में परार्थत्व अर्ता की योग्य क्या नाम अर्ता का निश्चय है साध्य का इसलिए वो दृष्टांत हो जाएगा और पक्ष में साध्य का संदेह होता है ये जो वाघादि अभिव्यहितादी हैं वो परार्थ होंगे कि नहीं होंगे ये संदेह होने से दृष्टान के नाम पक्ष बना और इस संहतत्व हेतु से और कुड्यादि दृष्टांत से संदिग्ध जो पक्ष है उसमें भी साध्य का निश्चय हो जाएगा निश्चित साध्यवत्ता सिद्ध होगी ये एक अनुमान सूचित किया आगे कहते हैं वो तो आगे का भाष्य पढ़ी लिया ये देखिए एवं इच्छित्वा का अवतरण प्रयोजन द्वयवशात प्रवेशस्य कर्तव्यत्वे सिद्धे प्रवेश द्वार विचारस्य अवसर इति इति इति इति स इती, इती, ने स प्रवेशर विचार सेवसर सतरेत तो व्याचे प्रयोजन द्वयवशात प्रवे कर्त प्रवेशस्य कर्तव्यत्वे सिद्धे तो कार्यक्रम संघात में प्रवेश करना जरूरी हुआ आवश्यक हुआ तो प्रवेशस्य कर्तव्यत्वे कर्तव्य सिद्धे यानी निश्चित प्रवेश करना जरूरी है ये निश्चित हो जाने पर और क्यों कैसे निश्चित हुआ तो कहते प्रयोजन दय वशात वो प्रयोजन द्वय पहले बताए हैं इन दो प्रयोजन के कारण आत्मा का कार्यक्रम संघात में प्रवेश करना आवश्यक सिद्ध हुआ तो प्रवेश द्वार विचारस्य से अवसर अब आत्मा का इस कार्यक्रम संघात में प्रवेश के लिए जो द्वार है उस द्वार विषयक विचार को अवसर प्राप्त हुआ इसलिए इस समय सईक्षत कतरेण इत्यादि वाक्य से ये निर्धारित करने के लिए विचार बताया जा रहा है कि आत्मा कार्यक्रम संघात में किस किस द्वार से प्रविष्ट होगा प्रवेश के लिए आत्मा के द्वार का निश्चय करना है इसलिए ये वाक्य द्वितीय वाक्य है ग्यारहवीं कंडिका स्तर इक्षत इक्ष कतरे न प्रपद्या ऐसा वाक्य आता है ना सईक्षित कतरेण प्रपद्या इस वाक्य की व्याख्या अब कर रहे हैं एवं ईक्षित तो इस प्रकार इक्षण करके अब आगे कहते हैं अतः कतरेण प्रपद्या इति इसमें अतः जो शब्द है इसका अर्थ है इसी कारण से तो इसी कारण से यानी किस कारण से तो अतः शब्द का अर्थभूत जो कारण है उसे टीकाकार बताते हैं कि अतः शब्द की व्याख्या है टीका में यतः प्रवेशस्य वागादि व्यवहार सिद्धिर मत स्वरूप बोधस्य इति प्रयोजन सिद्ध्यथ कर्तव्य अतः अत इत्य जिस कारण से प्रवेश के ये दो फल है यत तो प्रवेशस्य कर्तव्यत्व के साथ अन्वय करिए तो प्रवेशस्य कर्तव्यत्म जिस कारण से प्रवेश का कर्तव्यत्व निश्चित है किस कारण कहते प्रयोजन द्वय के लिए वो प्रयोजन द्वय कौन है तो वाघ व्यवहार सिद्धि वाघ आदि के वदनादि रूप व्यापार की सिद्धि एक प्रयोजन और दूसरा मत स्वरूप बोधस्य तो मत स्वरूप यानी आत्मा का स्वरूप असमत शब्द का ही समास में रूप है ना मत स्वरूप मत आदेश होता है तो बन बन जाता है मत स्वरूप तो ये हुआ कहा गया मत स्वरूप बोधस् ऐसे दो व्यापा प्रयोजन हुए इति द्वय सिद्ध्यर्थम इन दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए प्रवेशस्य प्रवेश कर्तव्यत तो जिस कारण से कार्यक्रम संघात में आत्मा का प्रवेश करना जरूरी है अतः इसी कारण से ये भाष्यस्त अतः शब्द का अर्थ निकलेगा कि अतः परमेश्वर ने विचार किया कि कतरेण प्रपद्या तो कतरेणा शब्द का प्रयोग होता है दो में से एक का निर्धारण करने के लिए इसका अर्थ है कार्यक्रम संघात में प्रवेश के लिए दो द्वार हैं उन दो द्वारों में से परमेश्वर ने विचार किया कि किस द्वार से प्रवेश करूं ये यहां पर बताया जा रहा है तो कतर एना शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पहले दो द्वार भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं उससे पहले टीका में एक वाक्य और पढ़िए यहां पर एवं ईक्षित अतः ऐसा भाष्य में पाठ है ना कहीं कहीं टीकाकार को अंतर ऐसा पाठ मिला अतः नहीं अंत ऐसा तो हां अंत शब्द का तो अर्थ निकलेगा अभ्यंतर तो उसका उस समय अंत ऐसा पाठ रहेगा तो क्या अर्थ करना है वो टीकाकार बता रहे हैं कि अंतर इति पाठे शरीरस्य अंतः से इति प्रपद्या अन्वय तो यदि अतः के स्थान पर अंत ऐसा पाठ हो यानी नकार हो तो के पहले तो उस समय शरीरस्य अंतः अंत प्रपद्या शरीर के अंदर में दो द्वार में से कौन से द्वार से प्रवेश करूं ऐसा अर्थ करना पड़ेगा और जब अतः पाठ है तो पहले जो अर्थ बताया वो करना होगा आगे हैं इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका प्रपदूा चिभाष्यकी अवतरणीका पदम गृही तद्व्याख्या मगद्वयम दर्शयति इति तो मूल मूलश्रुतिस्थ कतरेण इस पद की व्याख्या करने के लिए भगवान भाष्यकार कतरेण पद का ग्रहण करके एकत्रेण प्रपद्या यहां पर कतरेण पद का ग्रहण है ना व्याख्यान कर रहे हैं उसका इसलिए पहले मार्ग दो बता रहे हैं क्योंकि कतरेन का अर्थ होता है दो में से एक तो दो में से एक का निर्धारण करने के लिए पहले दो बताने पड़ेंगे ना तो वो दो मार्ग बताए जा रहे हैं कि संघातस्य प्रवेश प्रदर्धा मार्ग, चवेश तो प्रपद नामक तथा मूर्धा नामक दो मार्ग हैं इस संघात में प्रवेश के तो संघात संघातस्य प्रवेश मार्गो इस संघात में प्रवेश करने के लिए दो मार्ग हैं। उन मार्गों का नाम भी है इसलिए मार्गों का नाम देने की पद्धति वैदिक कालीन है तो सड़कों का नाम देते हैं ना लोग? तो यहां पर भी नाम दिया है मार्ग का शरीर के अंदर प्रवेश कार्यक्रम संघात के अंदर आत्मा को प्रवेश करना है तो मार्ग का नाम है इस नाम वाले दो मार्ग हैं इसका ये एक नाम है और दूसरे का ये नाम है एक का नाम है प्रपद दूसरे का नाम है मूर्धा ये दो नाम वाले मार्ग हैं उन दो मार्गों में से कौन से मार्ग से कार्यक्रम संघात के अंदर मैं प्रवेश करूं मेरे प्रवेश करने से पहले तो मेरे प्रतिनिधि के रूप में मैंने एक को भेजा ही है प्राण को वो जो प्राण है वह जिस मार्ग से गया है प्रतिनिधि उसी मार्ग से यदि स्वामी भी चला जाए तो प्रतिनिधि में और स्वामी में एक जैसा ही फिर आएगा ना क्या विशेष सिद्ध होगा तो प्रपद नामक द्वार से प्राण ने प्रवेश किया है प्रपद ये द्वार कहां पर है पादाग्र हाँ, पैर के अंगूठे का अग्रभाग उसे कहा जाता है प्रपद वो है परमेश्वर का जो इस कार्यक्रम संघात में प्रतिनिधि है प्राण उसके लिए कार्यक्रम संघात में प्रवेश का मार्ग प्रपद नामक है और मूर्धा नामक मार्ग है वो है इसका परमेश्वर के लिए हाँ। तो प्राण का मतलब प्राण चेतन संहित प्राण प्रतिनिधि बना है तो चेतन ने उसे प्रेरणा दी तो चेतन अधिष्ठित चेतन से प्रेरित जड़ में प्रवृत्ति हो जाती है ना जिसे पंखा चल रहा है किसी चेतन ने पंखे का स्विच ऑन कर दिया तो जब तक ऑफ नहीं करेंगे चलता रहेगा ऐसे चेतन आत्मा का प्रतिनिधि है तो चेतन आत्मा ने अपनी सन्निधि मात्र से कार्यक्रम संगात में प्रवेश करने के लिए प्राण को प्रेरित किया और उसकी प्रेरणा से वो प्रतिनिधि बनकर के प्रपद द्वारा प्रविष्ट हुआ तो ये कहा कि प्रपद मूर्धा अस्य संघातस्य प्रवेश मगो और अन कतरेण मार्गेण कार्यक्रम संघात संघातलक्षण पूरा प्रपद्य इति तो इन दो मार्गों में से किस एक मार्ग से मैं इस कार्यक्रम संघात रूप संघातरूपूर में प्रविष्ट हो जाऊँ यह इस प्रकार का ई क्षण विचार परमात्मा ने किया और प्रवेश करना जरूरी भी है क्योंकि वो दो फल प्रवेश के बिना सिद्ध नहीं हो सकते संघात की प्रवृत्ति और आपका ये किए बोध और अस्तित्व का बोध स्वरूप का बोध बोध में फिर ये अवंतर दो प्रकार विषय भेद को लेकर के इसलिए प्रवेश जरूरी है परमेश्वर का तो किस मार्ग से प्रवेश किया जाए ये विचार किया थोड़ी सी टीका है इदानिम गृहीतम पदम व्याख्याति अनयो कतरे नैति तो ये जो यह पद ग्रहण किया है इसका व्याख्यान अनयोह कतरे मार्गेण इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं तो ये जो दो मार्ग है दो मार्गों में से किस एक मार्ग से इतना अर्थ निकलेगा कतरेण शब्द का तो इति प्रपद्याम श्रोतम स इति पदम द्रष्टव्यम तो या ये लिखा है ना प्रपद्य ईक्षत ऐसा अन्वय करना जैसे शुरू में वहां तद्वत के पास बताया था ऐसे यहां पर भी श्रुतिस्थ सईक्ष इन पदों को जोड़ देना इस प्रकार ये जो ग्यारहवीं कंडिका है तृतीय खंड की इसके व्याख्यान रूप भाष्य की टीका सहित चर्चा का विचार संपन्न हो जाता है बारहवीं कंडिका का विचार हम लोग कल करते हैं